सती हे प्रभो, तीनों लोकों में में हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं हैं। वे सब इस समय आपके चरणों शोभा पाते हाथियों में रत्नभूत ऐरावत यह पारजात का वृक्ष और यह उच्च सर्वा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुंभलाने नहीं है कुंभलाते नहीं हैं सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके आपके पास है तथा रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ अब आपके अधिकार में है दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपके ने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है अग्नि ने भी स्वतः सिद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं हे दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं फिर जो यह स्त्रियों में रत्नरूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते मेधा ऋषि कहते हैं चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुम्भ ने महादैत्य सुग्रीव को दूध बनाकर देवी के पास भेजा और कहा तुम मेरी ये ये, ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए वह दूध पर्वत के रमणी प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुरवाणी में कोमल वचन बोला देवी दैत्यराज सुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं मैं उन्हीं का भेजा दूत हूं और यहां तुम्हारे पास आया हूं उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो संपूर्ण त्रिलोक त्रिलोकी मेरे अधिकार में है देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं सभी यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है छीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च स्र्वा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पढ़कर समर्पित किया है सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं देवी हम लोग तुम्हें संसार के स्त्रियों में रत्न मानते हैं अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो निरावरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ मेधा ऋषि कहते हैं दूध के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली दूध तुमने सत्य कहा है इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो जो मुझे संग्राम में जीत लेगा जो मेरा अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर मेरा पानी ग्रहण कर लें इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है दूध बोला देवी तुम घमंड में भरी मेरे सामने ऐसी बातें न करो तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ शुम्भ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ के पास चलो ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी अन्यथा जब वे केस पकड़कर कर घसीटते तब तुम घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा देवी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है शुंभ बलवान है निशुंभ भी पराक्रमी है किंतु मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है अतः अब तुम जाओ मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब अपने स्वामी से कहना वे जो उचित जान पड़े करें इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में देवी दूत संवाद नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ